आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी बली का बकरा इसका लेखन और निर्देशन मुकुल गोस्वामी ने किया है देखो कौन आए हैं अरे खोलता हूँ भाई पूरी गैंग है हाय कमरा खोल रहा है, है नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार सौ सौ बार नमस्कार क्या जी मेरा मतलब है कि सबको सामूहिक और इंडिविजुअल नमस्कार नमस्कार वो मेरे कान छ के हैं थोड़ा धीरे और दूर से बोलिए अंदर आने को नहीं कहोगे अजय बेटे अंदर ही तो हैं आप है? फिर भी आइए ये सारा आपका ही है ना कमरा तो बहुत छोटा है बेटे गुजारा कैसे होता होगा जी अकेले आदमी के लिए तो ठीक है अरे इस उम्र में इतनी चिंताएं इतनी कुंठाए भाई तुम्हारे तो ऐश करने के दिन हैं। जी मोच करो, मोच करो। जी मौज मौज करो, करो। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं जब तुम्हारी उम्र का था था। बेटे, तो खूब मजे करता महंगा महंगा खाया, महंगा पहना और महंगे लोगों से ही दोस्ती जी। वो छोटी सी सरकारी नौकरी में इतना कहीं बच पाता है अरे बचेगा बचेगा क्यों नहीं खूब बचेगा क्यों नहीं बचेगा तुम क्यों नहीं बोलती अजी बचेगा क्यों नहीं पाँच सात लाख तो से बचता ही है सालाना <laughs> सालाना नहीं महीने का बोलो मम्मी <laughs> कितनी समझदार है हमारी रानी बेटिया दो चार लाख कमाना तो बाए हाथ का काम है जी क्यों नहीं वो तो शक्ल ही बता रही है, <laughs> है? आ, क्या मतलब आ, क्या लिखा है हमारी शक्ल में अजी लिखा नहीं है छपा है सौ सौ के नोट छपे हैं आपके चेहरे पर भला संपन्नता कहीं छिपती है कितना अच्छा मजाक करते हैं हरे हरे नोट नहीं काले काले नोट बोलो और चेचक के दाग तो चांदी के सिक्के नजर आ रहे होंगे चुप पकड़ी गएगी अरे सबको थोड़े ही बताते हैं कि पापा काले खलूटी टहकन का पुरता है अरे सबके लिए तो वो फिल्मी हीरो है स्मार्ट विलेन कहते है ना मम्मी बहतरी जैसी शकल वैसी अकल अब की बोली तो बची खुजे दाँत भी तोड़ दूंगी तेरे दरअसल क्या है अजय बेटे कि वैसे मैं जहा भी जाता हूँ फाइव स्टार में ही ठहरता ठहरा क्यों नहीं क्यों <laughs> यहाँ भी यही सोचकर आए होंगे अब तो देख लिया ना। अरे चिंता क्यों करते हैं कमरे का महल बनते कितनी देर लगती है क्या बस जरा आदमी समझदार होना चाहिए क्यों प्रिय हाँ हाँ क्यों नहीं अरे तुम भी तो शादी से पहले इसकी तरह ही कंगले थे जी। बस डैडी की बात मान ले और बन गए हीरो पापा फिल्मों में भी तो ऐसा ही होता है ना हीरो कंगाल अमीर मेरे जैसी वाह कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी बिटिया हाँ बिटिया जरा अपनी उम्र तो बताना बता दू मम्मी आ, नहीं बताओ बता। मेरी उम्र है बीस साल अड़तालीस महीने एक सौ सोलह घंटे देखा जे? क्या मैथमेटिक्स है हमारी विद्या की मैथमेटिक्स नहीं मम्मी मैथमेटिक्स बोलिए अरे और आवाज देखी एकदम रेडियो जी बिल्कुल बिल्कुल अगर कथे सुन ले तो दो साल तक रंगना ही भूल जाएंगे हाँ। सुनते हैं देखा रेंगना तो अरे अजय को भी भौतरी की तरह जानवर बहुत पसंद है अजय <laughs> जी, जी। भौथरी तो जानवरों की दीवानी है क्यों नहीं क्यों नहीं शक्ल भी तो उन्हीं पर गई है हा, हा। अरे बेटे मैं तो पूछना ही भूल गया तुम्हारी मम्मी गई जी वो जोधपुर गई है बड़े भाई साहब के पास अधर्म तब तो घोर अधर्म अरे बिना उनके तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए जी बहुत ही नेक विचार है आपका तागा लू आपके लिए वो क्या है कि अब आ ही गए हैं तो ना तुम्हारा दिल क्यों तोड़े तुम भी तो बुरा बुरा मान जाओगे ना? जी, जी, जी, जी नहीं नहीं एक नहीं एकदम एकदम मेरा मतलब है कि इसमें बुरा क्या मानना है? भाई अपनों से क्या बुरा मानना क्यों जी ऐसा है अजय बेटे हम जरा तुम्हारा बाथरूम देखना चाहेंगे हाथ मुंह धोले तब तक तुम भौतरी से बातचीत करते रहो अभी आए, चलो जी। चलो, जी, लड़ना मत <laughs> गए, तुम तुम क्यों चिंता करते हो? बैठो ना, आप यू मुझे घूर घूर कर क्या देख रही है क्या क्या कभी आपने जिंदा आदमी नहीं देखा <laughs> सुनो क्या तुमने कभी बकरा करते देखा है जी जी जी जी नहीं नहीं नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। जब बकरे की गर्दन पर चलती है अरे, तो कितना दर्द से बिल बिल आता है मुझे बहुत मजा आता है अरे राम राम कन्या होकर ऐसी बातें अरे राम राम नरक मिलेगा तुझे सुनो जी मुझे तुम्हारी शक्ल उसी बकरे जैसी लग रही है जी, जी मैं और बकरे जैसा और खुद को देखा है कांच में कौड़ी बहस आईना आईना तो हमारे घर तो में है ही नहीं डैडी बहुत चिढ़ते हैं ना। एक बार नानी के घर देखा था देखते ही टूट गया हुँ। हुँ। बड़ा खुशकिस्मत था टूटकर मुक्ति तो मिल गई वहाँ सुनो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है प्रियतम आप आप थोड़ा दूर से यहाँ सुनिए आपने ये ये ये नाखून क्यों रखे हैं जानी अरे अरे ये तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं।, नहीं नहीं नहीं रक्षा करो मेरी डरते क्यों हो मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए सुनो एक गाना सुनाऊ गाना देख गाना दूर दूर दूर रह पहले कनाटा कोई, कोई। यू ही नहीं दिल लुभाता कोई, अरे तो तो लुभाता अरे कोई। अरे अरे अरे अरे अरे, अरे कहां चले? जी, वो आप लोगों के लिए चाय लेने हैं। अरे चाय भोतरी बनाएगी जाओ भोतरी तुम हमारे पास बैठो जी सुनिए आप लोग अगर पुराना माने तो एक बात पूछू हाँ हाँ, हाँ पूछो जी दरअसल मैं आप लोगों को पहचान ही नहीं पाया भाई आप लोग कौन हैं मुझे कैसे जानते हैं क्या आप अपनी लड़की के दिमाग का इलाज कराने आए हैं अरे बेटा हमारी बिटिया का दिमाग 110 प्रतिशत ठीक है सुनो अजय मेरा नाम भंगराज़ है और ये मेरी पत्नी सुनंदा और हमारी प्यारी बिटिया भोत्री को तो तुम पहचान ही गए होगे अरे बेटे हम तुम्हारे खानदानी समधी हैं तुम्हारी चाची तुम्हारी मौसी की बहन तुम्हारी भूखा की साली अरे सबकी शादी हमारे खानदान में हुई है और अब हमारे खानदान का लेटेस्ट प्रोडक्शन भोथरी प्रस्ताव तुम्हारे सामने है बोलो बेटा निकाह कबूल है जी मैं, मैं आ एक मिनट में, मुझे मुझे ऑफिस का काम याद आ गया है। अरे अरे अरे कहा भाग रहे हो मैं कितने प्यार से चाय बनाकर लाई हूँ चीनी की जगह नमक पत्ती की जगह काली मिर्च और पानी की जगह पीकर तो देखो अरे चाय पिलाना अजय आपको बड़ी शोर बोला जब पूरे दिन आते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर आते हैं चल बेटा अजय खा ले टमाट मैं, मैं कम इन सर यस mm. uh, yes. uh, आओ अजय आओ बैठो जी और सुनाओ अजय क्या हाल है uh, मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या बात है अजय आज बड़े नर्वस मालूम हो रहे हो uh, रामलाल दो कॉफी लेके आ जाओ uh, हाँ तो अजय हम लोग विषय पे आ जाएं अजय तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है ना बधाई हो जी थैंक यू सर थैंक यू आ, हाँ देखो अजय दरअसल मेरा एक दोस्त है शायद तुम्हारे यहाँ ठहरा हुआ है उसकी एक बहुत स्वीट सी लड़की है क्या नाम है उसका जी सर, वो वो भोत्री, भोत्री आ, सर, हाँ भोत्री भोत्री तो बहुत पैसे वाला है मेरा वो दोस्त सारा घर भर जाएगा तुम्हारा सारे सपने पूरे हो जाएंगे तुम्हारे सर सर सॉरी पूरे भारत में क्या मैं अकेला ही कमाना रह गया हूँ सर तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं अजय दिमाग से काम लो जाओ मुझे सोचकर जवाब देना और सुनो जी। uh, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है घोड़े बेच कर रही है मुझे अरे अरे आप मेरी टांग तो छोड़िए अरे मैं कोई भाग थोड़ा ही जा रहा हूँ गली का बकरा बली का बकरा सुनो क्यों तुमने कभी बकरा कटते देखा है जी, जी, जी। बली का बकरा जब बकरे की गर्दन पर चलती है अरे। तो कितना दर्द बिल बिलता है मुझे बहुत मजा आता है अरे बली का बकरा बली का बकरा मेरा गला मेरा गला गला गला अरे आ जाए बेटे बेटे अब क्या क्या हुआ हुआ हुआ प्रियतम प्रियतम प्रियतम जी कुछ नहीं बचपन से मुझे दौरा पड़ता है दौरे के दौरान मुझे कला दबाने की इच्छा होती है और तभी तो मेरी शादी नहीं होती है गला गला तो तो भागो भागो अरे ठहर मुझे तुम्हारा देखो। देखो। गला, गला गला, गला, गला गला गला तो देते जाओ। दबाऊंगा। दबाऊंगा। दबाऊंगा। भाई भाई गए, आधा सामान भी छोड़ गए ये अच्छा हुआ। बोल बेटा अजय बच गया ना बर्बादी से कैसी रही अरे बली का बकरा खुद ही बली चढ़ गया बली का बकरा ये झलकी अभी आपने सुनी इसे लिखा और निर्देशित किया मुकुल गोस्वामी ने अब आज का हवा महल कार्यक्रम खत्म होता है